विदा पूर्व यो वे वेदांश प्रणोति तस्म तम हदमात्मु प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओ शा शांति शांति ही शराव दादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने मूर्तिद विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति ओ भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं आत्मा का लक्षण बताते हुए भगवान भाष्यकार ने सच्चिदानंद रूप के तीन अलग अलग विशेषण बताए थे उनमें प्रथम विशेषण था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त दूसरा था अवस्था त्रय साक्षी तीसरा विशेषण था पंचकोषातीत इन तीन विशेषणों के द्वारा बताए गए सच्चिदानंद को कहा जाता है आत्मा और ये तीनों विशेषण सच्चिदानंद की निरुपाधिकता को बताते हैं निर्विशेषता को बताते हैं कुछ विशेषण होते हैं जो विशेष्य की विशेषता को बताते हैं भावात्मक विशेषता को और कुछ विशेषण होते हैं भावात्मक जो विशेषताएं हैं उनका निराकरण करने वाले भावात्मक विशेषताओं से रहित विशेष को दिखाने वाले कुछ विशेषण होते हैं इनमें जो आपके तीनों ये विशेषण हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त ये भी भावात्मक विशेषता का निराकरण करते हुए सच्चिदानंद को बता रहा है कि वो निर्विशेष है निर्विशेष सच्चिदानंद आत्मा शब्द का मुख्याार्थ है पहले जो तीन शरीर रूप उपाधियां कहो इन उपाधियों से रहित जो आत्मा होगा वो निरुपाधिक होगा वह मुख्यात्मा है और शरीर त्रय कहो पंचकोश कहो ये मिथ्यात्मा है जिनमें तादात्म्य अभिमान होता है और तादात्म अभिमान काल में जिनका स्वतः भेद प्रतीत नहीं होता स्वस्वरूपतया गृहित होने वाले अनात्म पदार्थ के साथ जो सच्चिदानंद प्रतीत हो रहा है मिलकर के वह संस्लिष्ट सच्चिदानंद है वह मिथ्यात्मा है और जिस अनात्म पदार्थ का भेद गृहित होता हुआ भी उस अनात्म पदार्थ के धर्मों को स्वधर्मत्व रूपेण अनुभव करता है ऐसे अनात्मा उपाधिभूत अनात्म पदार्थ से युक्त सच्चिदानंद को कहा जाएगा गौण आत्मा और मुख्य आत्मा है इन तीन विशेषताओं से रहतात्मा वो शुद्ध सच्चिदानंद इनमें से दो विशेषणों का प्रतिपादन भगवान भाष्यकार ने कर दिया तीसरा विशेषण है पंचकोशातीत पंचकोशातीत तो सच्चिदानंद को दिखाने के लिए आवश्यक होगा शों का निरूपण इसलिए पंचकोषों का निरूपण किया अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष ऐसे पहले नाम मात्र से पंच कोशों का परिचय कराया गया वो है उद्देश्य ग्रंथ फिर एक, -एक कोष का लक्षण बताया गया और ये एक एक कोष का बताया गया लक्षण जिन अनात्म पदार्थों में घटित होगा उन्हें कहा जाएगा तत्त कोष के वाचक शब्द का अर्थ तो अन्नमय कोष का जो विशेषण बताया गया था जो अन्न रस से उत्पन्न होता है अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है और अन्न शब्दित पृथ्वी में ही अंत में विलीन हो जाता है उस पदार्थ को अन्नमय कोश शब्द का अर्थ समझना वो पदार्थ अन्नमय कोष शब्द का वाचार्थ होगा जिसमें यह अन्नमय कोष का लक्षण घटेगा तो कौन अन्न रस से उत्पन्न हुआ है कौन अन्न रस से अभिवृद्धि को प्राप्त होता है और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाता है वो है शरीर त्रय में से जो स्थूल शरीर अन्न रस से उत्पन्न होता है इसमें अन्न रस शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म जो एक शरीर से जीवात्मा शरीरांतर में जाती है यानी पुनर्जन्म होता है पूर्व शरीर को त्यागता है और उत्तर शरीर का ग्रहण करने के लिए यात्रा करता है उत्तर शरीर जिस लोक का है मिलना उस लोक के प्रति तो सूक्ष्म शरीर अंत जो सत्र तत्व है वह स्थूल के आश्रित हुए बिना कोई व्यापार नहीं कर सकते इस शरीर को छोड़ना तथा शरीरांतर के प्रतिगमन करना रूप जो व्यापार है क्रिया है यह क्रिया सूक्ष्म शरीर में से किसी भी तत्व की नहीं हो सकती जब तक स्थूल के आश्रित नहीं होता इसलिए भूत सूक्ष्म पदार्थ हैं स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश वह भी एक तत्व है जैसे सूक्ष्म शरीर में सत्रह तत्व है ऐसे यह भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म पदार्थ भी एक तत्व है जो स्थूल शरीर का बीज रूप है ये सामान्य जो इंद्रिय गोचर होने वाले भूत है स्थूल भूत ये भूत नहीं अभी वहां वहा, अन्न रस शब्द का अर्थ निकलेगा वो भूत सूक्ष्म उनसे परिवेष्टित करके जीवात्मा लोकांतर में जाती है उन, उसका आश्रय लेकर के और फिर वहां ये भूत सूक्ष्म जो शरीर मिलना है उस शरीर के रूप में परिणत होता है तो अन्न रस हुआ और अन्न रस्य नहीं वह अभी वृद्धि संप्राप्य एक विशेषण था तो अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है यहां अन्न रस शब्द का अर्थ है वर्तमान में हम जो भोजन करते हैं जिसको खाते हैं वह आद्य खाने योग्य जो होता है उसे कहा जाता है आद्य जो खाया उसे कहा जाता है अन्न खाया जा रहा है वो भी अन्न खाया गया वो भी अन्न तो खाए हुए अन्न का जो मध्यम अंश है उसी से स्थूल शरीर अभिवृद्धि को प्राप्त करता भूत सूक्ष्म से तो शरीर बनता है और उसे अभिवृद्धि प्राप्त कराता है खाए हुए अन्न का मध्यम अंश उसे अन्न रस शब्द द्वितीय अन्न रसें तृतीयांत अन्न रस शब्द से ग्रहण किया जाएगा और अन्न शब्दित पृथ्वी अन्न रूपा पृथ्वी वो है इंद्रिय गोचर जो पृथ्वी इसी लोक में अंत्येष्टि संस्कार अन्न में कोष शब्दित तो स्थूल शरीर का करते हैं तो अंत में पंच में विलीन हो जाता है तो वो है इंद्रिय गोचर स्थूल भूत अन्न उन्हें भी अन्न कहा गया तो इस प्रकार ये अन्न से ही उत्पन्न हुआ अन्न से ही अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ तथा अन्न में ही विलीन हुआ कौन स्थूल शरीर लक्षण है अन्न में कोष का वो घट रहा है स्थूल शरीर में इसलिए स्थूल शरीर को कहा जाएगा अन्नमय कोष ऐसे प्राणमय कोष का लक्षण प्राण पंचक तथा कर्मेन्द्रिय पंचक अर्थात तो दो पंचक मिलकर के एक दशक होता है तो सूक्ष्म शरीर अंत पाती सत्रह तत्वों में से जो दस तत्व है पांच कर्मेन्द्रिया पांच प्राण इनका संघात समूह कहलाएगा प्राणादि दशक उसका नाम है प्राणमय कोष वो सूक्ष्म शरीर अंत ही दस तत्वों के समूह को प्राणमय कोष कहा जाएगा इसलिए वो भी सूक्ष्म शरीर में ही अंतर्भूत हो जाएगा एक प्रकार से और मनोमय कोष है सूक्ष्म सत्रह तत्वों में से सूक्ष्म शरीर अंत पांच ज्ञानेंद्रिया और एक अंतकरण में से मनरूप अंतकरण इन सटक को छे एक अंतरेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिया बाह्य ज्ञानेंद्रिया इन ज्ञानेंद्रिय शटक को कहा जाएगा मनोमय कोष छ के समूह को ऐसे एक दूसरा शट का है उसमें पंचक तो ज्ञानेन्द्रिय पंचक वही है खाली मन के स्थान पर बुद्धि तो बुद्ध ज्ञानेन्द्रिय पंचक के साथ जो बुद्धि यानी छह तत्व तो, इनका नाम है विज्ञानमय कोष यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं आनंदमय कह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा प्रिय मोदादि वृत्ति वृत्तिमत स्वस्वरूप अज्ञान योश उसे आनन्मय कोश, उस कोश कहा गया कौन जो प्रिय मोद प्रमोदादि वृत्ति से युक्त स्वस्वरूप अज्ञान है वो है आनंदमय कोश अज्ञान अभावात्मक है कि भावात्मक है भावात्मक है अज्ञान का दूसरा नाम है अविद्या के मत में तो न ज्ञानम इति अज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करके ज्ञान का अभाव अज्ञान कहलाता है ज्ञान भाव का नाम है अज्ञान कार्किकों के मत में लेकिन वेदांत में अज्ञान है भावात्मक पदार्थ ये जो आकाशवादी भूत हैं, ये भावात्मक है ना और आकाशादी भूतों का परिणामी उपादान कारण कौन है आकाशादी भूत किनसे उत्पन्न हुए हैं ये है अविद्या से ही अविद्या का ही परिणाम है ना तो जब कार्य भावात्मक है तो कारण जो अविद्या है वो अभावात्मिका कैसे होगी अविद्या कहो या अज्ञान कहो वो भी भावरूप है भावरूप पदार्थ के अवांतर दो भेद करते हैं या तीन भेद करते हैं जब दो ही मानते हैं तो पारमार्थिक और प्रातिभाषिक और तीन करते हैं तो व्यावहारिक एक और जोड़ देते हैं भावात्मक पदार्थों को जो पारमार्थिक हैं वो आत्मा और भावात्मक जो अनात्म पदार्थ हैं उनके अवान्तर दो भेद करेंगे तो व्यावहारिक सत्ता वाले अनात्म भावात्मक पदार्थ वे हैं आकाश आदि और अविद्यादि अज्ञान भी और प्रातिभाषिक हैं व्यवहार अवस्था में ही जिनका बाद होता है यानी मिथ्यात्व होता है रस्सी रस्सी में प्रतीयमान सर्प सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल ये प्रातिभाषिक है व्यावहारिक सत्ता वाला नहीं स्वप्न जगत प्रातिभाषिक है तो अविद्या कहो या अज्ञान कहो भावात्मक पदार्थों में आत्मा है कि अनात्मा है तो अनात्मा है तो अनात्मा में भी दो प्रकार के होते हैं भावात्मक पदार्थ व्यावहारिक सत्ता वाले और प्रातिभाषिक सत्ता वाले तो ये अविद्या कहो या स्वस्वरूप विषय अज्ञान कहो ये रूप भाव पदार्थ हैं, वह प्रातिभाषिक सत्ता वाला होगा या व्यावहारिक सत्ता वाला होगा अज्ञान प्रातिभाषिक सत्ता वाला है कि व्यावहारिक सत्ता वाला है कारण कहने से सत्ता तो पता नहीं चल रही है ना कौन सी है उसकी दो सत्ताएं हैं अनात्म पदार्थ है की या तो प्रातिभाषिक या तो व्यावहारिक तो व्यावहारिक है कि प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है व्यावहारिक सत्ता वाला व्यावहारिक सत्ता वाले जो पदार्थ होंगे उनका ब्रह्म ज्ञान से ही बाध होता है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति जब होगी अहम् ब्रह्मास्मी ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप का करामलकवत अनुभव होने पर ही जिन अनात्म पदार्थों का बाद होता है उन्हें कहा जाता है व्यावहारिक सत्ता वाले अनात्म पदार्थ और प्रातिभाषिक सत्ता वाले अनात्म पदार्थ होंगे ब्रह्म ज्ञान के बिना ही व्यवहार अवस्था में जिनके मिथ्यात्व का निश्चय होता है ऐसे कौन है रस्सी में सर्प का बाद होता है कि नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान से रस्सी में सर्प को मिथ्या समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है क्या नहीं है बस रस्सी का ज्ञान हो जाए रस्सी के अज्ञान से दिख रहा है तो जिसके अज्ञान से भाषण है जो पदार्थ वह उसी के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर बाधित हो जाएगा मिथ्या निश्चित हो जाएगा तो रस्सी के अज्ञान से सर्प भाषरा है तो रस्सी के ज्ञान से रस्सी का अज्ञान जब निवृत्त होगा तो रस्सी के अज्ञान से भासमान सर्प का मिथ्यात्व तो निश्चय होगा कि वो मिथ्या है रस्सी में सर्प वस्तुतः व्यावहारिक सत्ता वाली वहां तो रस्सी ही है सर्प नहीं है ये निश्चय कहलाता है बाध वो हुआ रस्सी के ज्ञान मात्र से ऐसे व्यावहारिक पदार्थों के अज्ञान से भास्मान जो पदार्थ हैं वे जिन व्यावहारिक पदार्थों के अज्ञान से भास रहे हैं उन व्यावहारिक पदार्थों के ज्ञान से तत्द व्यावहारिक पदार्थ का अज्ञान दूर होने पर कारण के बाधित होने से निवृत्त होने से अनात्म पदार्थ भी बाधित होंगे व्यावहारिक पदार्थ के ज्ञान से वे प्रातिभाषिक हैं स्वप्न को मिथ्या समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है हमारे जाग्रत स्वरूप के अज्ञान से ही स्वप्न भासता है सुसुप्ति है जाग्रत स्वरूप विषयक अज्ञान सचिदानंद स्वरूपता का अज्ञान और उस जाग्रत स्वरूप के अज्ञान से प्रारब्ध सहकृत मन में जब संस्कार उद्बोधित होते हैं तो स्वप्न होता है वो जागृत अव स्वरूप के ज्ञान से बाधित हो जाता है इसलिए वह भी प्रातिभाषिक है लेकिन स्वस्वरूप विषय अज्ञान वह किसी भी व्यावहारिक पदार्थ के ज्ञान से बाधित नहीं होता निवृत्त नहीं होता वो स्व स्वरूप है सच्चिदानंद अपनी सच्चिदानंद रूपता का मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं ये जो स्वरूप है इसका निश्चय कहलाएगा ब्रह्मज्ञान, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं यह और यह ज्ञान जिसको हुआ वह अपने आप को शरीर त्रयात्मक या पंच न समझ करके समझेगा सच्चिदानंद स्वरूप ही और उसके ज्ञान से सच्चिदानंद स्वरूप का अज्ञान उस ज्ञान से सच्चिदानंद स्वरूप का अज्ञान दूर होगा और सच्चिदानंद स्वरूप का अज्ञान दूर होने से उसी अज्ञान से भासमान जो व्यावहारिक अनात्म पदार्थ है आकाश आदि जगत प्रपंच वो भी बाधित होगा इसलिए व्यवहारिक सत्ता वाले पदार्थ ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो रहे हैं तो उन्हें व्यवहारिक कहा गया तो यह जो सच्चिदानंद स्वरूपता का अज्ञान है वो भावात्मक पदार्थ है और यह केवल अज्ञान आनंदमय कोष नहीं कहलाता सच्चिदानंद स्वरूपता का अज्ञान आनंदमय कोश नहीं है वो तो विशेष है लेकिन विशिष्ट अज्ञान को कहा गया क्या सच आनंदमय कोश और विशेषण कौन है प्रिय मोदादि वृत्ति मत यह अज्ञान का विशेषण है प्रिय मोदादि वृत्तिमत यद अज्ञानम तद आनंदमय कोश ऐसा अनुभव है तो प्रिय मोद आदि इसमें आदि शब्द से ग्राह्य है प्रमोद और आदि शब्द से ही ग्राह्य है आनंद सामान्य आनंद सामान्य को भी आदि शब्द से लीजिए प्रिय मोद प्रमोद तथा आनंद सामान्य आनंद सामान्य किसको कहा जाएगा जो अंतक करण के सुसुप्ति के समय सामान्य स्थिति में सामान्य अवस्था है ना अंतकरण की वहां सुसुप्ति में भी अंतकरण है बिना अंतकरण के चिदाभास की अभिव्यक्ति नहीं होती आनंदाभास की अभिव्यक्ति नहीं होती तो सुसुप्ति में भी चिदाभास था आनंदाभाष है।, है ना? तो वो जो चिदाभास और आनंदाभास है वह बता रहा है सुसूप्ति में भी जिसके कारण चिदाभास हो रहा है आनंदाभास हो रहा है वह उपाधिभूत चित्त भी है लेकिन जागृत में और स्वप्न में जैसा चित्त होता है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक विशेष अवस्था वाला ऐसा चित्त वहां नहीं है अभी तो कैसा है सामान्य चित्त है यानी प्रिय मोद प्रमोद रूप जो विशेष वृत्तिया है इन वृत्तियों से रहित कार्य रूप वृत्तियात्मक विशेषण से रहित जो सामान्य चित्त है और उस सामान्य चित्त में पड़ा हुआ जो भास, उसका नाम है आनंद वो सामान्य आनंद है वो आनंदमय कोष की आत्मा है आनंदमय कोष का वर्णन तैत्री उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में आएगा और वहां पांचों कोशों का पक्षी के रूप में वर्णन है और पक्षी के मुख्य रूप से होते हैं पांच अलग अलग अवयव एक शीर दो पंख एक आत्मा और एक पूछ तो आत्मा कहा जाता है स्थूल शरीर की आत्मा कौन होगा मनुष्यों के स्थूल शरीर की आत्मा माना जाता है गर्दन से लेकर के कमर तक का जो भाग है कितना होता है कहां है गर्दन से कमर तक का भाग हां इसको कहा जाएगा आत्मा शरीर का मध्य भाग आत्मा कहलाता है और सिर गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा सिर कहलाता है और पंख कहलाते हैं पक्ष पक्ष यानी पक्षी के जो पक्ष होते हैं ना दो बायां पंख और दायां पंख तो ये पक्षी के रूप में वर्णन करते समय आनंदमय कोष का सीर बताया गया प्रिय नाम की वृत्ति को मोद नाम की वृत्ति को बताया गया दक्षिण पंख दो पंखों में से दक्षिण पंख यानी दायना पंख और प्रमोद है बायां पंख और आत्मा कौन है तो आत्मा बताया गया सामान्य आनंद को आनंद आत्मा ऐसा तैतरीय में एक बात क्या आएगा आनंद में कोष शब्दित पक्षी के तरह पक्षी का आत्मा है यानी सिर तथा पूछ के बीच वाला भाग आत्मा कहलाएगा वो है आनंद वो और वो कब होता है अंतकरण की सामान्य स्थिति में अंतकरण की सामान्य स्थिति में आत्मा रहता आनंदाभास रहता का अर्थ हुआ सुसुप्ति में भी अंतकरण सामान्य वहां पर होने से आनंदाभास रूप आत्मा है और वो जो आनंदाभास रूप आत्मा है उसका भी ग्रहण प्रमोद के तरह ही आदि शब्द से करिए प्रिय मोद ये दो वृत्तियों का नाम बता दिया और आदि शब्द से प्रमोद तथा आनंद को लीजिए तो प्र, प्रिय मोदादि मत इसमें प्रिय मोदादि में आदि शब्द से ग्राह्य जो आनंदाभाष है जिसे आत्मा कहा गया वह सुसुप्ति में रहता है कि नहीं रहता है रहता है इसलिए प्रियमोद, प्रमोद आदि मत का मत का अर्थ है युक्त मत एक प्रत्यय है संस्कृत में मत उत तो इनमें से प्रिय मोद और प्रमोद तो कार्य रूप वृत्ति है और सुसुप्ति कारण अवस्था होने से सुसुप्ति में कार्य कार्य रूप विशेषण तो नहीं रहेगा अनुकूल पदार्थ के दर्शन से होने वाली प्रिय वृत्ति नहीं रहेगी मोद वृत्ति अनुकूल पदार्थ के प्राप्त होने पर जो बनती है वो भी कार्यात्मक होने से वो भी नहीं रहेगी प्रमोद रूप वृत्ति भी अनुकूल पदार्थ के भोग से जो होती है वो नहीं रहेगी अपितु आत्मा आदि शब्द से ग्राह्य जो है जिसे आनंदाभास कहा जाता है वो रहेगा और उससे युक्त स्वस्वरूप विषेक अज्ञान को आनंदमय कोष कहा गया तो वो हो सुसुप्ति के समय है आत्मा शब्दित आनंदाभास से युक्त स्वस्वरूप विषेक अज्ञान सुसुप्ति में रहने के कारण सुसुप्ति आनंदमय कोष है सुसुप्ति में भी और स्वप्न और जाग्रत में आनंद में कोष रहता है कि नहीं रहेगा वहां पर प्रिय मोद प्रमोद नामक जो कार्यात्मक वृत्तियां अनुकूल क्रमत अनुकूल पदार्थ के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से बनती हैं जो प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति वो रहेगी और आनंदाभास रहेगा कि नहीं जहां अंतकरण विशेष है तो अंतकरण सामान्य रहेगा कि नहीं रहेगा यह कहा जाता है कि सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं है विशेष के बिना तो सामान्य रह सकता है लेकिन विशेष जो है बिना सामान्य के नहीं रहता मिट्टी मिट्टी के जो कार्य है घटादि इनके समय भी है और जब घटादि मात्र के उत्पत्ति से पहले तथा कार्य घटादि कार्यों के विलय के पश्चात भी मृति का है कि नहीं वो सामान्य स्वरूप है ऐसे आत्मा शब्दित जो आनंदाभास है वही तो प्रियमोद प्रमोद वृत्तियों का सामान्य स्वरूप है और वो सामान्य स्वरूप सामान्य स्वरूप के बिना विशेष वृत्तिया नहीं रहेगी प्रियमोद प्रमोद जो जागृत और स्वप्न में रहती है यही बताती है कि उनका सामान्य स्वरूप जो आनंदाभास है वो भी विद्यमान है तो जागृत और स्वप्न में तो आनंदाभास भी है आत्मा और प्रियमोद प्रमोद रूपी कार्य रूप वृत्तियां भी है और आनंदमय की पूछ किसको बताया गया पूछ शब्द का वहां पर अर्थ है अधिष्ठान तैतृय उपनिषद में आएगा आनंदमय कोश का वर्णन तो ब्रह्म पुछम प्रतिष्ठा एक वाक्य आएगा तैत उपनिषद में वहां पुछ शब्द का अर्थ है अधिष्ठान और वो कौन है जैसे पूछ ही बैलेंस बनाती है मछली की पूंछ ना हो तो मछली जल में तैर नहीं पाएगी विमान का मछली के पूंछ के तरह पीछे वाला हिस्सा ना हो तो आकाश में उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा तो ये जो पूछ है यानी आधार है स्थिर रखता है बनाए रखता है आत्मलाप कराता है कार्य को तो ये आनंदाभास स्वरूप विषय अज्ञान और प्रिय मोदादि जितनी भी आनंदमय कोष में आने वाली अनात्म वस्तुएं हैं वे सब की सब रस्सी में अध्यस्त सर्प के तरह हैं और उसका अधिष्ठान है किसका स्वरूप विशेष अज्ञान रूप आनंदमय कोष का और प्रिय शब्दित जो वृत्तिया हैं उनका विशेषण यानी प्रिय विशिष्ट स्वरूप विशेष अज्ञान रस्सी में अध्यस्त सर्प के तरह अध्यस्त हैं और उनका अधिष्ठान है ह वो आनंदमय कोष में विद्यमान है लेकिन किस रूप में अधिष्ठान के रूप में उसे अवस्थात्रय साक्षी भी कहा गया ये सुसुप्ति अज्ञान है और उसका साक्षी कौन है उस समय उसको देखने वाला प्रकाशित करने वाला स्वरूप विषय अज्ञान तथा आनंदाभास को प्रकाशित करने वाला है चेतन आत्मा वो अधिष्ठान है वेदांत में ज्ञान का ही नाम है सत्ता सत्ता अलग और ज्ञान अलग नहीं कोई भी वस्तु है ऐसा उसका अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं उसका भान होने पर का मतलब भान ही उसकी सत्ता है भासमानता ही सत्ता है तो सुसुप्ति के समय अज्ञान भाषमान है सो स्वरूप विषय अज्ञान भास रहा है और वो जिससे भास रहा है माना जाएगा भाषमानता रूप सत्ता वह अज्ञान को दे रहा है और आनंदाभास भी भास रहा है उस आनंदाभास को भी सत्ता दे रहा है कौन आनंदाभास को भी अज्ञान के तरह जो भाषित कर रहा है वह सत्ता दे रहा है इसलिए अधिष्ठान कहो या प्रत्येगात्मा कहो या अवस्था त्रय साक्षी कहो वो है ब्रह्म प्रतिष्ठाम है, पूछे शब्दकार था। शब्द का अर्थ ब्रह्म शब्द पदार्थ वही पूछ है आनंदमय कोश की का मतलब अधिष्ठान है तो इस प्रकार ये सुसुप्ति के समय भी आनंदमय कोश है स्वप्न में भी है तो जागृत में भी है तीनों अवस्थाओं में है अवस्थाएं साधारण हैं ये तीन अवस्थाएं एक जो साधक हैं, निधि करता है मनन निधि ध्यास करता है और निधि ध्यास जैसे जैसे परिपक्व होता है निधि ध्यास का स्वरूप क्या है निधि ध्यान किसको कहते हैं निश्चय पूर्वक ध्यान निधि ध्यासन है पहले निश्चय करना अपने वास्तविक स्वरूप का निश्चय कर लिया सच्चिदानंद रूपता का वेदांत शास्त्र से आत्मा आत्मात्मा का अनात्मा मिथ्या है आत्मा ही सत्य है यह निश्चय हुआ आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद ये परोक्ष निश्चय होने पर जो अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हम अनात्मा शरीर त्रय हो या पंचकोष हो इन्हीं का मय के रूप में ग्रहण करते करते बुद्धि में अनात्मा का ही मय के रूप में संस्कार दृढ़ हुआ हुआ है वो अशुभ संस्कार कहलाता है अनात्मा का आत्मरूप से संस्कार ये अशुभ संस्कार अशुभ भावना विपरीत भावना इन नामों से कहा जाता है और वस्तुतः आत्मा है सच्चिदानंद मैं सच्चिदानंद हूं यह इस प्रकार का जो मैं का सच्चिदानंद रूप से संस्कार वो शुभ संस्कार कहलाता है अंतकरण की जो भी वृत्ति बनेगी वो सालम बन रहेगी यानी उसका कोई ना कोई विषय रहेगा तो अहम वृत्ति भी निरालंब नहीं होती वो अनात्मा को विषय बनाते हुए अहम वृत्ति बनेगी तो अहम वृत्ति अनात्मा का ही आत्मरूप से संस्कार डालेगी तो अशुभ संस्कारों की फैक्ट्री कौन सी है अनात्मा पंचकोशों में कहो या शरीर त्रय में कहो आत्माभिमान रूपा वृत्ति अहम वृत्ति ये उत्पादन करती रहती हैं अशुभ संस्कारों का कोरोना वायरस जैसा बना कि कहीं ना कहीं लैब ने ऐसे ये बन जाते अशुभ संस्कार रूप रूप वायरस अहंकार से और अहंकार का अर्थ है अनात्मा कार्यक्रम संघात विषयक अहम वृत्ति अहम अभिमान उससे अशुभ संस्कार बनते हैं अनात्मा के आत्म रूप से संस्कार बनते हैं और वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उस स्वरूप का मय के रूप में ग्रहण वहां भी अहम वृत्ति है लेकिन वह किसी अनात्मा को आलंबन नहीं बना रही है आत्मा को मय के रूप में आलंबन बना रही है तो जैसे अनात्मा की मय के रूप में वृत्ति बनी तो अनात्मा का मैं के रूप में संस्कार पड़ा शुभ संस्कार ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूं इस वृत्ति से भी एक संस्कार बुद्धि में पड़ेगा सच्चिदानंद का मैं के रूप में संस्कार वो संस्कार कहलाता है शुभ संस्कार शुभ भावना तो ये जो शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार ये दोनों एक दूसरे से के विरोधी है और विरोधी क्या करते हैं एक दूसरे को उनका व्यापार यही होता रहता प्रयत्न ही रहता है कि हमारा जो विरोधी है वह दुर्बल पड़ जाए और हम उससे प्रबल हो जाए तो अशुभ संस्कार प्रबल हो जाते हैं सुदृढ़ हो जाते हैं बार बार अनात्मा का मय के रूप में स्मरण करने से चिंतन करने से वृत्ति बार बार अनात्मा की ही मय के रूप में पड़ जाए तो अशुभ संस्कार को खाद पानी मिलता है वो प्रबल हो जाता है और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं ऐसी वृत्ति बार बार होती रहेगी तो शुभ संस्कार को खाद पानी मिलता है उससे शुभ संस्कार हरे भरे हो जाता है का मतलब प्रबल हो जाता है और जो बलवान होगा वो दुर्बल को परास्त करेगा ये नियम है तो अशुभ संस्कार दुर्बल होंगे और शुभ संस्कार प्रबल होंगे तो शुभ संस्कारों से अशुभ संस्कार दब जाएंगे पराजित हो जाएंगे शुभ संस्कारों का प्राबल्य होगा तब और शुभ संस्कार की प्रबलता होती है आप यानी प्रत्येक के चित्त में अहम वृत्ति तो बनेगी ही बनेगी बिना अहम वृत्ति के अंतकरण रह नहीं सकता साधक की सावधानी है वेदांत के कि जो अहम वृत्ति जहां बन रही है तो उसके उदय के साथ ही साथ वहीं पर दो संस्कार हैं शुभ संस्कार भी अशुभ संस्कार भी शुभ संस्कार का साम्राज्य है ये तब माना जाएगा जब शुभ संस्कार को विजय मिलेगी और शुभ संस्कार विजयी हुआ ये कब माना जाएगा जब अपने विषय को आलम्बन बनाने के लिए शुभ संस्कार आपकी अहम वृत्ति को सहजता से ले जाए शुभ संस्कार अहम वृत्ति को कहे कि सच्चिदानंद रूपता को आलम्बन बना दे और वृत्ति शुभ संस्कार की बात मान करके मैं सच्चिदानंद हूं ऐसी ही बन जा सहज तो माना जाता है प्रबल शुभ संस्कार है अशुभ संस्कार बिल्कुल अभिभूत है दबा हुआ है। और यदि अशुभ संस्कार प्रबल होगा तो शुभ संस्कार चाहेगा सच्चिदानंद रूपता को आलमन बनाने के लिए अमृत को ले जाना और अशुभ संस्कार प्रबल है तो बलात्च करके ले जाएगा किधर अपनी जो आ, अपना जो विषय है अनात्मा पंचकोश उनमें से किसी न किसी को आलम आलम्बन बनाने के लिए इसलिए गीता में भगवान ने कहा तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्बसी मिवाम्बसी तो जैसे वायु विपरीत दिशा का पहले पताका से चलने वाली नौ, नौकाएं होती थी ना पतवार से तो विपरीत दिशा जिधर की हवा है उधर नौका ले जानी है तो प्रतीक्षा की जाती थी लेकिन बीच में आधे में जाने के बाद यदि विपरीत दिशा की हवा आ जाए तो वो नौका को गंतव्य के ओर से हटा करके विपरीत दिशा में ला करके पटका देती है ऐसे ही साधक चाहता है सच्चिदानंद रूपता को हमारी अहम वृत्ति करें लेकिन अशुभ संस्कार से संस्कारित तो मन क्या करता है कि अहम वृत्ति को अनात्मा में ले जा करके पटका देता है तहस न कर देता है तो निधि ध्यास का स्वरूप है कि आप पंचकोशों को समझ लो तीनों शरीरों को समझ लो और उसमें से सावधानी से अहम वृत्ति को अपने निकाल करके सचिदानंद जो आत्मा है उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलम्बन बनाओ तो माना जाएगा निधि ध्यास हो रहा है जब सच्चिदानंद आपके वृत्ति का आलंबन बनना शुरू हो जाए तो ये निधिध्यासन की प्राथमिक अवस्था है क्षण के बहुत अल्प हिस्से में अहम वृत्ति सच्चिदानंद रूपता को आलमन बनाएगी वहां पर अपनी सच्चिदानंद रूपता की झलक मिलेगी और फिर अशुभ संस्कार बलवान होने से वो बार बार अपने विषय की ओर खींचेगा लेकिन आपकी सावधानी होगी कि अपनी अहम वृत्ति को अशुभ संस्कार के चंगुल से बचा दे, वो अपहरण करने के लिए अहम वृत्ति का तैयार बैठे हुए लेकिन उनको अपहरित करने न दे अपनी अहम वृत्ति को और बार बार इसी के लिए प्रयत्न रहें कि हमारी वृत्ति अनात्मा से विमुख होकर के आत्माभिमुख ही बनी रहें तो इसका नाम है निधिध्यासन निधि की प्राथमिक अवस्था आप निधि के लिए प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे ये निधिध्यासन परिपक्व होने लगेगा और जब पूर्ण रूप से परिपक्व होता है तो समाधि हो जाती है जब शुरू में रहता है तो उसे सविकल्पक समाधि कहा जाता है सविचार समाधि सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि हो जाती है और संप्रज्ञात समाधि हो जाती है निधि की परिपक्व अवस्था में निधि की परिपक्व अवस्था हुई असंप्रज्ञात समाधि में आप पहुंचे वो समाधि अवस्था इन तीन अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है हा? इसको सुसुप्ति कहेंगे या जागृत कहेंगे या स्वप्न कहेंगे ये तीन अवस्थाओं से अलग तुरी अवस्था है चतुर्थी अवस्था है उसका नाम है समाधि अवस्था ये समाधि अवस्था इस समाधि अवस्था में आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी है हाँ? वहां अज्ञान है कि नहीं तो निधि ध्यास की परिपक्व अवस्था ही ज्ञान है क्या निधि ध्यास ज्ञान का साधन है कि ज्ञान है हाँ? साधन है तो इसका अर्थ है कि आपका निधि ध्यास परिपक्व हो गया समाधि अवस्था में तो साधन परिपक्व हुआ है साधन की वो परिपक्व अवस्था है निधि ध्यास की परिपक्व अवस्था का अर्थ निकला साधन की परिपक्व अवस्था उस परिपक्व अवस्था में शुभ संस्कार बलवान होंगे लेकिन अज्ञान रहेगा कि नहीं ज्ञानी का ही अज्ञान दूर होता है ज्ञान से वो भी अप्रोक्ष ज्ञान से अभी अप्रोक्ष ज्ञान की अवस्था है क्या वो वेदांत में अपरोक्ष ज्ञान के लिए निरंतर समाधि में वो सहज समाधि होती हो तो ज्ञान की फलभूता समाधि अलग है वो यत्र यत्र याति तत्र तत्र समाध वो अलग समाधि है लेकिन ये जो समाधि है निधि शब्दित निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था वो भी साधन अवस्था है जैसे श्रवण साधन है मनन साधन है निधि साधन है ऐसे ही और जब साधन अवस्था है तो किसका साधन मोक्ष का तो कोई साधन होता नहीं है मोक्ष का साधन तो ब्रह्म ज्ञान है और निधि ध्यास ये निष्काम कर्म योग से निधि ध्यासन पर्यंत के सब के सब ब्रह्म ज्ञान के साधन है तो ब्रह्म ज्ञान के साधन की परिपक्व अवस्था हो गई उसमें आपका बुद्धि में शुभ संस्कार प्रवल हो जाएगा यह समाधि परिपक्व होगी तो। उससे विपरीत संस्कार बिल्कुल अभिभूत होंगे उसके बाद फिर शास्त्र से प्रमाण से प्रमा होती है ना ज्ञान होता है प्रमाण है तत्व तो में शिवाक्य और उससे अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होगा उसे प्रमा कहा जाएगा और प्रमा से अज्ञान दूर होगा विद्या दूर होगी उस तो ये निधि ध्यान के समय भी अज्ञान रहता है और वो अज्ञान माना जाता है कैसा सात्विक अज्ञान सुसुप्ति के समय भी स्वस्वरूप विषय का ज्ञान है समाधि के समय भी स्वस्वरूप विषय का ज्ञान है सचिदानंद रूपता का अज्ञान है और जब अज्ञान रहेगा चित्त सामान्य भी रहेगा वहां चित्त सामान्य भी है चित्त की ये चाहे स्वप्न हो जागृत अवस्था हो ये सब जो है चित्त से संबंधित रखती है ना तो वहां चित्त सामान्य भी है और उसमें आनंदाभास भी है लेकिन वहां का आनंदाभास सुसुप्ति यानी समाधि अवस्था में जो आनंदाभास है और सुसुप्ति के समय जो आनंदाभास है इन दोनों में अंतर है एक मलिन दर्पण में पड़ा हुआ आपका प्रतिबिंब खूब धूल जमी हुई है कई सालों की दर्पण में और फिर उसमें अपना प्रतिबिंब देखो धूल हटाए बिना और एक धूल हटा करके प्रतिबिंब देखो तो दोनों प्रतिबिंबों में अंतर दिखेगा कि नहीं दर्पण तो वही है लेकिन धूल से युक्त तो दर्पण में कम प्रती होगी और धूल से रहित तो अंतकरण में साफ साफ प्रतिबिंब दिखेगा ऐसे ही समाधि के समय सात्विक अज्ञान रहता है अज्ञानगत रजोगुण तमोगुण अभिभूत रहता है और सत्वगुण ही प्रबल रहता है जैसे ईश्वर की उपाधि माया में है ऐसा होता है तो वहां पर सात्विक अज्ञान में आनंद का जब प्रतिबिंब पड़ेगा आनंदाभास पड़ेगा तो सुस्पष्ट रहेगा लेकिन वह आत्मा नहीं है आनंदाभास आत्मा नहीं है आनंद आत्मा है सच्चिदानंद में आनंद है ना आनंदाभास नहीं है भले ही साप दर्पण में दिख रहा है लेकिन वो प्रतिबिंब है बिंब नहीं है ऐसे समाधि के समय शुद्ध चित्त में सात्विक चित्त में आनंदाभास पड़ेगा लेकिन वह आनंद रूप आत्मा नहीं है वो भी अनात्मा है इसलिए मांडू की कारिका में आएगा नास्वादयत रसम तत्र तो वहां पर उस आनंदाभास में रुचि न ले कि ये बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है समाधि में और यही हमेशा बनी रहे तो ये हुआ उस समाधि अवस्थास्थ आनंदाभास में रुचि लेना आस्वाद लेना उसका तो रसास्वाद नामक दोष माना गया है इसको इस दोष से भी हट करके जो जिसका आनंदाभास है वो आनंदमय हूं उधर ले जाए अपनी वृत्ति को तो फिर माना जाता है वहां यदि वृत्ति जा रही है तो शुद्ध स्वरूप में जा रही है तो समाधि अवस्था के समय भी अज्ञान है और वो आनंदमय हूं वहां पहुंच जाए वृत्ति बिंब और प्रतिबिंब का विवेक वहां करके आनंदाभास रूप बिंब से अहम को हटा करके आनंद रूप बिंब में ही आलम्बित कर दे आश्रित कर दे तो फिर शुद्ध बिंब का ही मय के रूप में संस्कार पड़ता है नहीं तो बहुत चांस होता है ये आनंदाभास को ही आनंद समझने का अधिकतर गलतियां साधकों की यहां हो जाती हैं। तो वहां पर भी अज्ञान है किसी ने पूछा था इसलिए इतना ये सब बोलना पड़ा समाधि अवस्था आप ही लोगों में से किसी ने कहा था तो वो भी अवस्था विशेष ही है चौथी अवस्था है ये तीन अवस्थाओं से अलग है लेकिन वहां भी अज्ञान है वो भी साधन अवस्था वहां थोड़ा और ज्यादा सावधानी बरतनी होती है आनंदाभास और आनंद में विवेक सुस्पष्ट करना पड़ता है तो ऐसा ये स्वस्वरूप शेख अज्ञान आनंदमय कोष कहलाएगा और उसमें फिर ये कहा जाता है जो पांच कोष हैं इन पांचों कोषों को अनात्मा समझ लो तीनों शरीर अनात्मा है तो उन तीनों शरीर अंत पाती जो पंच कोश है ये भी अनात्मा है ये कैसे अनात्मा है इसकी चर्चा कल करते हैं हम लोग। ओम पूर्णम हमलोग ओं पूर्ण मद पूर्ण मदर्ण मुदच्यते पूर्णस्णमायूर्णमेवशिष्य शांति शांति शाति शंकरम शंकरचार्य शवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवुन पुना ईश्वर गुरात्मे मूर्ति योम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः ओम शांति शांति, शांति ही